भागवत महापुराण दशम दशमस्क अथ सप्तीतितमोध्याय वेदस्तु सदी वन स्त्रीयृत्ते सदाजाथ सदीमृत सहितयात्म नि विकृति त्यजती कनक से सदात्मत स्वकृत मनो प्रवेश यह या त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है केवल यही नहीं परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है इसलिए भोगता भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्मरूप से सत्य ही मानते हैं सोने से बने हुए कड़े कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो हैं इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं वह समझता है कि यह भी सोना है इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित आत्मा से ही व्याप्त है इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते हैं तव पर्य चरंत्य खिल सत्विकेत पदाक्रमंत्य विगणय्य शिरो नृते पिवयसे पशु निविरा विबुधा लितायी सौहृदुनि नए विमुखा भगवान जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं वे मृत्यु को दुख समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं जो लोग आपसे विमुख हैं वे चाहे जितने बड़े विद्वान हो उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है ये न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है समकरण स्वरा खिलक शक्तिधर तब बलिम उद्भंते समंत वर्षभुजोखिलचितिपते विश्विजो विदधत ये त्वधितात प्रभो आप मन बुद्धि और इंद्रिय आदि का करणों से चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्य करणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश हैं अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपके जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है वे आपसे भयभीत रहकर वही वह काम करते रहते हैं स्थिरचर जात यूरजयोथ निमित्तुजो विहर उदीक्षाया यदि परमुक्त नि परम से कचिद पर भवेदार इवा पदस्य तव शून्युला द नित्यमुक्त आप मायातीत हैं फिर भी जब अपने इक्षण मात्र से संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है प्रभो आप परम दयालु हैं आकाश के समान सब में सम होने के कारण न तो कोई आपका अपना है और न तो पराया वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं अपरिमिता ध्रुवा तनुभ यदि सर्वगता अजनजन्मय तदिमु भवेथ सममुजानता जदमतम मद तो दुष्टता आप नित्य एक रत हैं यदि जीव असंख्य हों और सबके सब, सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक यह बात बन ही नहीं सकती और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो इसमें संदेह नहीं कि ये सब के सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित हैं परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जैसे आप परे हैं और साथ ही मती के द्वारा जितनी वस्तु में जानी जाती है वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न भिन होती है इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है अतएव आपका स्वरूप समस्त समस्तमतो कि पे है न घटतभव प्रकृतिपुरशयोगजयो ऋभयजुजावृत तय तथो विवना परे सरित मधुनिशेषा स्वामीन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 तयी सुधि भवे दधती भावुप्रभुव कथम अवर्तता भव तो युगुटिजती सुभयम् भगवं सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं अपने को आपसे पृथक मान कर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं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 जैसे समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है तात्पर्य कि जो मन को वश में करना चाहते हैं उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है स्वजन सुतात्म धार धन धाम धरा सुरत सत कि आत्मनि सर्वरसे इत सजानताम मिथुन तो रहते चरताम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 जो सुखी कर सके क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी है एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली है और तो क्या वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन है वे भला क्या सुख दे सकती हैं भुविपुरु पुण्यतीर्थ सधनांड तउतभवत्म्बुजृदों दधति सखन य आत्मनिखे न पुनरुपा पुरुष सारहरावसथान भगवन जो ऐश्वर्य लक्ष्मी विद्या जाति तपस्या आदि के घमन से रहित हैं वे सत्पुरुष इस पृथ्वी तल पर, पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान हैं क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणार बिंद सर्वदा विराजमान रहते हैं और यही कारण है कि उस संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है भगवान आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं जो एक बार भी आपको अपना मन अर्पित कर देते हैं आप में मन लगा देते हैं वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते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 यहां उपादान कारण के साथ होने पर भी उसका कार्य सर्प अ, सर्वथा असत्य है यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रत्नी नहीं है उसके साथ अविद्या का भ्रम का मेल भी है तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत्य वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है इसलिए जैसे रत्नी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है वैसे ही सत्य वस्तु में अविद्या के सहयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है यदि केवल व्यवहार के सिद्ध सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभिष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं क्योंकि वह पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यवहारिक सत्य है यह भ्रम व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है और अज्ञानीजन बिना विचार किए पूर्वपुरु के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बताने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती है जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है न यधिधम अग्रसाश न भविष्य निधना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 स यज जया तजाषी अनुषयीत गुणाश्चुष भजति सरूपताम तदनु मृत्योमपेत भग तमुत जहां सीता महिर्युभ सम्हागो महषी महिश्रेष्ठ गुणते भग भगवन् जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है उस समय उसके स्वरूप भूत आनंदादि गुण ढक जाते हैं वह गुण जन्म वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आप आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है अब उनके जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है परंतु प्रभो जैसे सांप अपने कुचल कैचुल से कोई संबंध नहीं रखता उसे छोड़ देता है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 यदि हिति दुरधी गमो सतां नमुरती यतो हृदय कामझटा दुराधीगमोसतां हृदय गमृतकंठमिपरीपयोगिनाभयथ्यसुखम भगवरां पर गता पदाभव भगवन् यदि मनुष्य योगी यति होकर भी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 तदवगमी न वेति भगवदुत्थशुभासुभ गुण विगुण्वरी देहमृता गिरा अनयुगम सगुण गीत परम्परया श्रवणविथो यतस्तम अपतिमुजह भगवान आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल सुख एवं दुखों को नहीं जानता नहीं भोगता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 अचिंत दिव्य गुणगुणों के निवास स्थान प्रभो आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में है तथा वे उनका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं अनंततयाम दुपत तेन ययूरतया तमी यदंतरांडसावरणा खयुरज मांति वयसा से यश्रुत फल तंडीसनेवननाह भगवन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 समुद्र पूर्वजा तय भ्योम्योम झा महात्मी नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे अतएव सबके पूर्वज हैं उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है यह सबका सार सर्वस्व है तम चये द्रह्मयात्माशासनम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 नारद नारज्वाच नमस्त भगवते कृष्णायात यो धत्ते सर्वभूता सती कला देवर्षि नारद ने कहा भगवन् आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं आपकी कीर्ति परम पवित्र है आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं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 वर्णित इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन तृतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है यही तो तुम्हारा प्रश्न था योत्प्रेक्षक आदिमद्यधन हे यो व्यक्तेशरोद मनु प्रवेश्यषिणा चक्रे पुरशासीता यम संपद्य जहां त्य मनुषय सुप्तकुला यहां कवल्य निरम भ्या जयसि परीक्षित भगवान् विश्व का संकल्प करते हैं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 वेदस्तु वेदस्ततिनाम सप्ताशीतिमोध्याय